रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी अद्भुतानंद इस समय लाटू महाराज लगभग छह महीने तक अनिद्रा रोग से कष्ट पाते रहे गिरीश बाबू के यहाँ जाने पर महाकवि उन्हें कहानियां सुनाकर सुला दिया करते थे वस्तुतः गिरीश बाबू के साथ उनका बड़ा सौहार्द था फिर भी गिरीश बाबू की बीमारी के समय बुला भेजने पर भी वे नहीं जाते थे इसके लिए कोई यदि बहुत हठ करता तो वे कहते देखो गिरीश का कष्ट मुझसे नहीं देखा जाता उनका प्रेम कितना गहरा था इसका परिचय गिरीश बाबू के देह जाग के दिन आठ फरवरी 1912 सौ बारह मिला संवाद पाकर लाटू महाराज ने शोक में दिन भर मौन धारण कर रखा दूसरे दिन मौन छोड़ने पर सारा दिन गिरीश की ही चर्चा में बिताया स्वामी जी के देह जाग का समाचार पाकर इसी कारण से कलकत्ते में रहते हुए भी वे बेलूर मठ नहीं गए थे पर ऐसे प्रसंग में वे गंभीर व्यथा का अनुभव करते थे काशी में रहते समय बाबूराम महाराज के देह त्याग का समाचार पाकर वे तीन दिन स्तब्ध रहे थे एक बार हरि महाराज ने उन्हें काशी से अल्मोड़ा आने के लिए सप्रेम आमंत्रित किया पर लाटू महाराज ने उत्तर दिया जीवों के दुख से व्यसित होकर यहाँ विश्वनाथ अन्नपूर्णा विराज रहे हैं उन्हें छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा अस्तु गिरीश बाबू के देहावसान के बाद रामकृष्ण बाबू के एकमात्र पुत्र ऋषि का अचानक कालरा से देहांत हो गया इससे लाटू महाराज का मन कलकत्ते से बिल्कुल ही उचट गया वे उसी समय चले जाते परंतु बाबूराम महाराज के विशेष अनुरोध पर दुर्गा पूजा तक वहाँ बिताकर विजयादशमी के दिन उन्होंने काशी धाम की यात्रा की यात्रा के पूर्व निवास गृह की ओर देखते हुए उन्होंने तीन बार कहा माया माया माया वे मार्ग में बैद्यनाथ का दर्शन करते हुए साथियों के साथ काशी पहुँचे पहले वे अद्वैत आश्रम में ठहरे परंतु वहाँ स्थान का अभाव देखकर ठेढ़ी नीम मोहल्ले में अवस्थित कुंडू महाशय के मकान में चले गए यहाँ एक सप्ताह निवास करने के बाद वे सोनारपुरा के वंशी दत्त के मकान में चले आए तदुपरांत मकान मालकिन के रिश्तेदारों के आने का समाचार पाकर उन्नीस ईस्वी में दिसंबर के पूर्व ही वे 68 नंबर पांडे हवेली का मकान किराए पर लेकर वहां चले गए लगभग चार वर्ष तक इसी मकान में निवास करने के बाद वे हाड़ार बाग के 16 नंबर के किराए के मकान में आ गए और वहीं महासमाधि ली काशी में रहते समय एक दिन माताजी के प्रति उनके सुगुप्त भक्ति अचानक ही अपनी पूर्ण सुंदरता के साथ प्रकट हो उठी ऊपर ऊपर की मातृभक्ति का विरोध करते हुए वे प्रायः ही कहा करते थे तुम लोगों की माँ ठाकुरानी को मैं नहीं मानता परंतु उस दिन विश्वनाथ के पूजनार्थ पुष्प तथा बिल्व लेकर रास्ते पर आते ही उन्होंने कहा चलो पहले माँ के पास चलें। माताजी उन दिनों काशी में ही थी वहाँ जाकर लाटू महाराज ने कंपित गाथ हो माँ के चरणों में पुष्पांजलि प्रदान की और मौन अश्रुपात करने लगे पांडे हवेली के मकान पर लाटू महाराज जब ध्यान में इतने तन्मय रहते कि उनके भोजन आदि का कोई निश्चित समय नहीं रहता था मकान में रहने पर भी उनके जीवन में पर्वत कंदर या वन के जीवन के समान ही श्रृंखलाहीनता देखने में आती आज यदि दिन में 10 बजे भोजन हुआ है तो संभव है कल रात में 1 बजे और परसों रात तीन बजे हो इस प्रकार ध्यान एवं तपस्या की कठोरता के विषय में यदि कोई प्रश्न पूछता तो वे कहते थे अरे हम लोग क्या तपस्या कर रहे हैं तपस्या तो की थी ने। संस्कार के दाग मानो पत्थर की लकीर है आसानी से नहीं मिटते कर्म किए बिना ही क्या कृपा होती है काशी निवास काल में उनकी आश्रित वलता के कार्य कई उदाहरण मिलते हैं एक बार किसी असाध्य रोग संभवतः राजमा से ग्रस्त एक निर्धन युवक को उनके पांडे हवेली के मकान में आश्रय मिला तथा उन्हीं के निर्देशानुसार विश्वनाथ की पूजा तथा उनका चरणामृत पान करते हुए वह निरोग हो गया एक बार गृह निर्माण के लिए सुरक्षित कुछ धन उन्हीं के किसी आश्रित ने चुरा लिया पर जब पुलिस में रिपोर्ट करने की बात उठी तो लाटू महाराज ने तुरंत ही निषेध करते हुए कहा देखो यह सत्य है कि लोभ का संवरण न कर पाने के कारण